लाकिया की कहानी एक बार था एक गांव बालापुर नामक जहाँ के लोग शहर में कई नगरों में और देश के बाहर भी काम किया करते थे जब कोई बड़ा उत्सव या त्योहार होता था तब ही ये लोग अपनी परिवारों से मिलने गांव वापस आया करते थे। तो हर कोई जरूरी काम या बात या कोई भी खर्चा भेजने के लिए एक ही जरिया था पोस्टकार्ड भेजने का। पोस्ट के जरिए लोग अपने परिवार वालों को संदेश भेजा करते थे। पैसे भेजने के लिए मनी ऑर्डर का जरिया इस्तेमाल करते थे। बालापुर में विट्टल बहुत कामकाज करता था। हमेशा अपने काम से मतलब रखता था। डाकिया की नौकरी में विट्टल का आज पहला दिन था। पोस्ट बॉक्स से सारे चिट्टियों को जमा करना था उसका काम। उसने देखा कि सारे पोस्ट बॉक्स एकदम नए लग रहे थे, जैसे कि किसी ने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। ओह, अच्छा है, लगता है यहाँ के लोग चीजों को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करते हैं। ये सारे डिब्बे इतने अच्छे और नए लगते हैं। ऐसा सोचकर उसने डबों को खोला, तो सारे के सारे डिब्बे खाली थे। तो वह अगली गली में गया। वहाँ के पोस्ट बॉक्स भी खाली पड़े थे, एक भी चिट्टी नहीं मिली। अंत में विट्टल पोस्ट ऑफिस की ओर निकल पड़ा, अपनी साइकिल पर इस बारे में सोचते हुए। उसी समय कुछ लोगों ने डाकिया को आते हुए देखा, हे हे देखो डाकिया आ गया। गांव वालों ने महिलाओं को चिलाते हुए सुना, तो सब लोग खड़े हो गए ये सब लोग यहाँ पोस्ट ऑफिस के पास जमा क्यों हो गए? चलो देखते हैं। विट्टल के पहुँचते ही सब लोगों ने उसको अपने-अपने चिट्ठियाँ उसके हाथ में दे दिए। अरे हिरू की एक मिनट ये क्या हो रहा है यहाँ पर? आप सब लोग पोस्ट ऑफिस क्यों आए हो? पत्र देने के लिए? हम तो हमेशा ऐसा ही करते हैं। क्या ये क्या बोल रहे हो आप लोग? फिर भीड़ में से एक महिला ने बोला कि विटल से पहले एक डाकिया था कृष्णराव सत्तावन साल का उसने गांव वालों को बोला कि सब लोग अपने अपने पत्र सीधा पोस्ट ऑफिस पर ही दे और वहीं से ले ले क्या पर ये तो सही तरीका नहीं है मेरे बेटे को एक बहुत अच्छी नौकरी छूट गई साहब। इस परिस्थिति से आपके बेटे की नौकरी से क्या लेना देना? कृष्णराव बहुत ही आलसी डाकिया था, वह सब को इधर ही आकर चिट्ठियाँ लेने को बोलता था, पर कई अनपढ़ लोग हैं यहाँ पर, जिनको उनकी चिट्ठियाँ उन तक अभी तक नहीं पहुँची है, बहुत महिला ने बोला कि उसके बेटे को दफ्तर से जो नौकरी मिलने की चिट्ठी आई थी, वो खोगी और इसी कारण नौकरी भी छोड़ गई और ये ही नहीं कृष्णा राव की लापरवाही के वजह से कई चिट्ठियाँ चूहे खा गए, कई मनी आर्डर भी इसकी वजह से नष्ट हो गए। ये सब सुनकर विट्टल ने सोचा कि अब उसको बलपुर में ब अगले दिन विट्टल गांव में गया और घरों से लोगों को बाहर जमा किया। सुनिए सब लोग, अब से आप लोग अपने अपने पत्र पोस्ट बॉक्स में ही डालना। आप लोगों को पोस्ट ऑफिस तक आने की जरूरत नहीं है। बलपुर के गांव में हरेक घर को अपना अपना नंबर नहीं था, तो पत्रों पर सही पता कोई लिख ही नहीं पता था। तो विट्टल ने सरकार को पत्र लिखा कि हरेक घर को अपना अपना अनोखा प्लॉट नंबर दिया जाए। उस दिन से विट्टल हरेक घर जाता था, सबको उनके उनके पत्र देने के लिए। और उनके दस्तखत भी लिया करता था। विट्टल बहुत मेहनती था और अपना काम जिम्मेदारी से करता था। वो खुद घर घर जाकर चिट्ठियाँ देने लगा ताकि किसी को भी खुद पोस्ट ऑफिस आने की जरूरत ना पड़े। उसने गांव के एक अच्छे भविष्य के लिए अपना काम किया। सारे गांव वाले खुश थे। कि उनके गांव में भी अब विकास होने लगा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नौकरी केवल नाम की नहीं होती, ये बहुत जिम्मेदारियों के साथ भी आती है। जो भी अपना काम ईमानदारी से करेगा, वह समाज में एक अच्छा नाम कमाएगा। मिठाई वाला मिथुन सागर नामक एक नगर में था एक मशहूर मिठाई की दुका�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 इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि परिश्रम के बिना प्रतिभा किसी काम का नहीं। दूध वाला बिकनौर नामक एक नगर में रहता था एक राजा चंद्रसेना। उसका मंत्री कबीर सिंह उसके दूध का कारोबार संभालता था।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 और इस वजह से चंद्रसेना उसका बहुत आदर करते थे। कबीर सिंह ने भी राजा को कभी भी निराश नहीं किया। सारे गांव में उसका अच्छा नाम था। हर रोज कबीर सिंह खेत पर जाता था। उसने बहुत लोगों को काम पर रखा, गायों की देखभाल के लिए, ताकि वे अच्छे से खाएं और सेहतमंद रहें। गायों को घास चराने के लिए वो दिन में कम से कम दो बार भेजता था। वो हमेशा ध्यान रखता था कि दूद साफ सुत्रा रहे। दूद निकालने के बाद वो दस दूद वालों को देता था ताकि वो गाउं में जाकर बेजते।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 तो मेरी सारी मेहनत ही बिकार हो रही है। आप तो महाराजा के मंत्री हो ना, पर आप अपनी आमदनी किसी भी जरूरतमंद को दे देते हो, और आप दूध का कारोबार भी संभाल रहे हो ना अकेले। उसमें भी कोई मुनाफा नहीं मिल रहा है आपको। ऐसा क्यों? शायद हमारी कोई फिकर नहीं है इसीलिए। तीनों बहने रोने लगी � अब तुम सब मत रो मुझे बर्दाश्त नहीं होता अब बोलो मैं क्या करूं मैं वही करूंगा वैसे आपको ज्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं आप दूध का सारा कारोबार संभालते हो ना अगर आप उसमें थोड़ा पानी मिलाकर बेचोगे तो आप ज्यादा बेच पाओगे हाँ और अधिक दूध से आप ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हो